महाभारत ध्रोण पर्व सप्तविंशो सप्तविंशोध्याय अर्जुन का संसप्तक सेना के साथ भयंकर युद्ध और उसके अधिकांश भाग का वध संजय उवाच जन्मा पार्ष्य संग्रामी कर्माणी प्रतिपृक्षसी तत्ण स्व महाबाहो पार्थो यो दृढ़े संजय कहते हैं महाबाहो आप जो मुझसे युद्ध में अर्जुन के पराक्रम पूछ रहे हैं उन्हें बताता हूँ अर्जुन ने रण क्षेत्र में जो कुछ किया था वह सुनिए रजो दृष्ट समूतम श्रुवा च गजने भगदत्ते कुरवाड़े कृष्णम यब्रवीत भगदत्त के विचित्र रूप से युद्ध करते समय वहाँ धूल उड़ती देखकर और हाथी के चिग्घाड़ने का शब्द सुनकर कुंती नंदन अर्जुन ने श्रीकृष्ण से कहा यथा प्राग्ज्योतिषो राजधसूद ध्रव तस्थनेवन मसूद राजा भगदत्त अपने हाथी पर सवार जिस प्रकार उतावली के साथ युद्ध के लिए निकले थे उससे जान पड़ता है निश्चय ही यह महान कोलाहल उन्हीं का है इंद्रा दनवर संख्य गजयान विशारद प्रथम गजयोधान पृथ्व्या मेरा तो यह विश्वास है कि वे युद्ध में इंद्र से कम नहीं हैं। भगदत्त हाथी की सवारी में कुशल और गजारोही योद्धाओं में इस पृथ्वी पर सबसे प्रधान है सचापी श्रेष्ठ सदा प्रतीक सर्वशस्त्राधिक संख्य कृत कर्मा जितक और उनका वह गज श्रेष्ठ सुप्रतीक भी युद्ध में अपना सानी नहीं रखता है वह सब शास्त्रों का उल्लंघन करके युद्ध में अनेक बार पराक्रम प्रकट कर चुका है उसने परिश्रम को जीत लिया है स शस्त्र अग्नि स्पर्श से चाणक स पांडव बरम सर्व अधिको नाशति वह संपूर्ण शस्त्रों के आघात तथा अग्नि के स्पर्श को भी सह रखने वाला है आज वह अकेला ही समस्त पांडव सेना का विनाश कर डालेगा न चावाभ्या मृतेन्स्ती सशक्त प्रतिबाधि प्राग या प्राग्योतिषाधिप हम दोनों के सिवा दूसरा कोई नहीं है जो उसे बाधा देने में समर्थ हो अतः आप शीघ्रतापूर्वक वहीं चलिए जहां प्राग ज्योतिष नरेश भगदत्त विद्यमान है दत्तम संख्य द्वीप बला वैसा चापिवैस्मित अध्ययन प्रेषय्यामी बलहतु प्रियातिथि अपने हाथी के बल से युद्ध में घमंड दिखाने वाले और अवस्था में भी बड़े होने के अहंकार का रखने वाले इन राजा भगदत्त को मैं देवराज इंद्र का प्रिय अतिथि बनाकर स्वर्गलोक भेज दूंगा वचनादत्थ कृष्णस्तु प्रिय सभ्य साचिन धीर्य न यत्र नत्र पाण्डववाहिनी सभ्य साची अर्जुन के इस वचन से प्रेरित हो श्री कृष्ण उस स्थान पर रथ लेकर गए जहाँ भगदत्त पांडव सेना का संहार कर रहे थे तम प्रया तम ततः पश्चात आहयन तो संसप्त का समारोह सहस्री चतुर्दश अर्जुन को जाते देख पीछे से चौदह हजार संसप्त महारथी उन्हें ललकारते हुए चढ़ आए त्रिगर्ताना दस वो सहस्राणी त्रिघर्ता महारथा चुरी च सहरासुदेव चागा उनमें दस हजार महारथी तो त्रिगर्त देश के थे और चार हजार भगवान श्रीकृष्ण के सेवक नारायणी सेना के सैनिक थे दीर्यमाण चमूम दृष्ट्र भगदत्ते नष आहूयम से तैर्भव हृदय आर्य राजा भगदत्त के द्वारा अपनी सेना को होती देखकर तथा तो पीछे से संसप्तकों की ललकार सुनकर उनका हृदय दुविधा में पड़ गया कि वे सोचने लगे आज मेरे लिए कौन सा कार्य श्रेयस्कर होगा यहाँ से संसप्तकों की ओर लौट चलूं अथवा युधि के पास जाऊं तस् बुद्धिया विचार्य अर्जुन बुद्धि श्रेष्ठ वाणि ध्वजा वाले इंद्र कुमार अर्जुन उपरयुक्त बात सोचकर सहसा लौट पड़े वे रण क्षेत्र में अकेले ही हजारों रथियों का संहार करने को उद्यत थे। अर्जुन सवधोपाय तेन द्वैधम कल्पयत अर्जुन के वध का उपाय सोचते हुए दुर्योधन और कर्ण दोनों के मन में यही विचार उत्पन्न हुआ था इसीलिए उसने युद्ध की दो भागों में भर दिया सतु दौलायम पांडुनंदन अर्जुन एक बार द्विविधा में पढ़कर चंचल हो गए थे तथा नरसे संतप्त वीरों के वध का निश्चय करके उन्होंने उस द्विधा को मिथ्या कर दिया था तत सतराणीसरापण अर्जुन राजन महार राजन महारथा महारथियों ने अर्जुन पर झुके ही गांठ वाले एक लाख बाणों की वर्षा की नैब कु नैब कृष्णो जनार्दन नया नरथो राजन दरयिता महाराज उस समय न तो कुंती कुमार अर्जुन न जनार्दन श्री कृष्ण न घोड़े और न रथ ही दिखाई देते थे सबके सब, सब वहाँ बाणों से के ढेर से आच्छादित हो गए थे तथा मोहम्मदी जनार्दन तथस्ताय सह पार्थो ब्रह्मास्त्रे न उस अवस्था में भगवान जनार्दन पसीने पसीने हो गए उन पर मोहस छा अच्छा गया यह देख अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र से उन सब अधिकांश में नष्ट कर दिया दियातल का्मिक वाजिन्ता पत सैकड़ों भुजाएँ बाण प्रत्यंचा और धनुष सहित कट गई ध्वज घोड़े सारथी और रथी सभी धरासाई हो गए ग्राम बुद्ध समकाया पर्वत शिखर और मेघों के समान विशाल एवं ऊँचे शरीर वाले सजे सजाए हाथी जिनके सवार पहले ही मार दिए गए थे अर्जुन के बाणों से आहत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े विप्रवृद्ध कुथाना भाडा परासव सारोहास्तूरणे पेतुर्मचिता मग विषम उस रण क्षेत्र में बहुत से हाथी अर्जुन के बाणों से मथित होकर सवारों सहित प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़े उस समय उनके झूल होकर दूर जा पड़े थे और उनके आभूषणों के भी टुकड़े टुकड़े हो गए थे साष्टी प्राशा सिन खराह समुद्गर पर स्वधा विम भल्लिट नाम की धारी अर्जुन के भल्ल नामक बाण प्राश नखर और सहित वीरों भुजाए काट कर गिर गई हिंदू नाम तुल्य रूपा सचिन्नाजुन सी हम चिरासुर्व्याम प्रेम आर्योद्धाओं के मस्तक जो बाल सूर्य कमल और चंद्रमा के समान सुंदर थे अर्जुन के बाणों से छिन्न भिन्न हो पृथ्वी पर गिर पड़े ज्वाला सेना पत्र प्राणोज नाना रूप सदा मित्र क्रुदय निघन फाल गुण जब क्रोध में भरे हुए अर्जुन नाना प्रकार के प्राणनाशक बाणों द्वारा शत्रुओं का नाश करने लगे उस समय आभूषणों से विभूषित हुई संसप्तकों की सारी सेना जलने लगी क्षोभय तम तदा सेना दिर्दि बिव धनंजय भूतगणा साधु साधु जैसे हाथी कमलों से भरे हुए सरोवर को मथ डालता है उसी प्रकार अर्जुन को सारी सेना का विनाश करते देख सब प्राणी साधु साधु कहकर अर्जुन की प्रशंसा करने लगे दृष्टवा तत्कर्म पार्थस्वासवे माधव विस्मय परम गाजल तम वाच इंद्र के समान अर्जुन का वह पराक्रम देग भगवान श्रीकृष्ण अत्यंत चन में पढ़कर हाथ जोड़े हुए बोले कर्म ही तत्पार्थ न जबे न धन दीघ दुष्कर्म समे यते मति पार्थ मेरा ऐसा विश्वास है कि आज समरभूम में तुमने जो कार्य किया है यह इंद्र यम और कुबेर के लिए भी दुष्कर है युगपत्यव संग्राम सहसिता मे दृष्टा संसप्तक महारता इस संग्राम में मैंने सैकड़ों और हजारों संसप्तक महारथियों को एक साथ ही गिरते देखा है संसप्तका सतोहत् भूयिष्ठाये व्यवस्थिता भगदत्ताय आ कृष्ण पार्थो व्यन गोदयत इस प्रकार वहाँ खड़े हुए सम्तक योद्धाओं में से अधिकांश का वध करके अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा अब भगदत्त के पास चलिए इस श्री महाभारते द्रोण परवड़ी सन सप्तक वध परवड़ी सन इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत सन पर्व में संसप्तकों का वध विषयक सत्ताईसवाँ अध्याय पूरा हुआ